सास धड़कन वहीं से मिलेगी जीवन की शक्ति ऊर्जा सब वहीं से मिलेगी कटे हो जड़ों से जड़ों को धन्यवाद नहीं है धन्यवाद है बैंकों को फलाने को मेटीरियल को को। कितनी आस्था राम में हमारी राम दे रहा मेटीरियल ये सोच करके भी तो जिया जा सकता था तो आज सारा मेटीरियल का नहीं राम ही कर एक उदाहरण देता ध्यान से सुनो भगवान राम की कथा से वहां से उठाते हैं ये सारे वानर पहुंच गए हैं कहा सागर के किनारे जानकी जी को खोजने चले हम भी तो खोजने चले अपनी सूरत को जानकी को सत्य की राम हम सब भी तो इस कथा में खोज रहे हैं इस सत्संग में तो सारे वानर आज आए हैं सागर के किनारे अरे धरती तो खत्म हो गई जानकी जी का पता चला नहीं है सारे के सारे सोचते हैं कि यही व्रत करते हुए बिना अन्न जल ग्रह करते हुए देह का परित्याग करते और क्या करें नारायण को मुंह कैसे दिखाएंगे हम तो जानकी को जीवन के बिलोय अमृत को अपने ही अंतर के सत्य को आज खोज नहीं पाए हैं बानर जानकी नहीं खोज पाए और हम ईमानदारी से प्रभु पाने का मार्ग नहीं खोज पाए उल्टे रास्ते जाते हैं हाँ, समस्या हमारी भी वही है और वानरों की भी वही है हाँ, कथा में उस हाँ दोनों चित्र एक साथ उभारो गोविंद तो क्या है जो तो सोचते हैं कि मर जाए तभी संपाति बताते हैं उनको नहीं धरती खत्म नहीं हुई है हा मोक्ष का द्वार अभी खुला है तुम सब के लिए तुम्हारी भी ये भी खोज खत्म नहीं हुई है एक क्षण में देगा मोक्ष वो उस क्षण को अपने जीवन में आने दो तो कहा कि नहीं धरती अभी खत्म नहीं हुई है सागर के बीच में एक टापू है जिस जहां लंका बनी है और वहीं पर एक किनारे पर एक अशोक वाटिका है अशोक के वृक्षों का सघन कुंज है वहां मैं देखता हूं एक महातपस्विनी को तपने बैठे हुए जान की संभवता वही है वहां पर है अब ये हुआ कि वहां जाए कौन हा? किसी ने कहा वो छह योजन उड़ लेता है किसी ने कहा वो दस योजन उड़ लेता है किसी ने कहा वो सौ योजन उड़ लेता है अंगद ने कहा मुझे पूरा विश्वास है कि मूल के वहां तक पहुंच जाऊंगा लौट पाऊंगा या नहीं मुझे संदेह है इसमें तो सबने कहा कि नहीं अंगद, तुम युवराज हो तुम्हें जाने भी नहीं देंगे अकेले नहीं जाने देंगे सब गए हनुमान के पास चुप बैठे हैं हनुमान जी कुछ बोलते ही नहीं कहा हनुमान तो तुम भी तो बताओ कुछ कहा हनुमान जी आप भी तो बताए कुछ हे पवन पुत्र तुम भी तो बोलो अनुमान ने कहा मैं तुम्हारे तो शर्म के नहीं बोल रहा हूं बोले क्यों कहें जितना आपने साहस बताया है मेरे पास तो उतना भी नहीं है हां एक बात अवश्य है कि मेरे पास तो उतना भी साहस नहीं है लेकिन एक बात जरूर है जिन भगवान श्री राम के चरणों को मैं अर्पित हूं उनके चरणों की शरणागति से उनके चरणों कृपा से उनके चरणों की पावन दया से सुनो मैं जा भी सकता हूं और आ भी सकता हूं तुम में हनुमान में यही फर्क है वो अपने सारी सामर्थ को चरणों के द्वारा ही पानता है तुम बैंकों के द्वारा मानते हो नौकरियों के द्वारा मानते हो ऊंचे नीचे कर्म के द्वारा मानते हो खोट मिलावट के द्वारा मानते हो तो भक्त तुम खोट के हो मिलावट के हो बैंक के हो कि राम के हो पूछा अपने आप से बैंक होते होते पर तू तो राम का होता बैंक भी राम का होता क्या इसमें कोई खोट हो गया था लेकिन नहीं तुम ईश्वर के ही नहीं हो लेकिन यहां हनुमान कहते हैं कि मैं जिनके श्री चरणों को अर्पित हूं उनकी दया से जा भी सकता हूं और आ भी सकता हूं और जो चले पवन सुद हनुमान तो उनचास उठे बवंडर बन के चल दिए हवा में उठते चले गए तो पर्वत राज मैनाक कर आया हनुमान के पास इस पर्वत के पंख है उड़ लेता है हाँ उसने कहा कि हनुमान वीरवर तुम क्यों इतना श्रम कर रहे हो मेहनत कर रहे हो अरे मेरे पंख हैं मैं उड़ लेता हूं और तुम्हारे पिता वायु देवता की कृपा से ही मेरे ये पंख बचे हैं क्योंकि इंद्र जब सभी पर्वतों के पंख काट रहा था तो उन्हीं की दया से मैं उड़कर सागर में छिप गया तो मेरे पंख बच गए तो इसलिए मेरे पास पंख हैं आओ तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ और मैं तुम्हें लंका पहुंचा देता हूं हनुमान ने प्रणाम किया पर्वतराज को और कहा कि जो विपत्ति के समय में स्वयं स्वेच्छा से सहयोग के लिए आए वही सच्चा मित्र है मैं आपको प्रणाम करता हूं और हे पर्वतराज मैं आपका आभारी हूं परंतु मुझे जैसे मैं उड़ रहा हूं उड़ने दो मैं आपका सहारा नहीं लूंगा तुम होते तो कहते तो बहुत बढ़िया बात है हाँ अपना फ्यूल भी बच रहा है बैठ जाओ हां हाँ? हाँ? हनुमान ने कहा हे पर्वतराज मैं आपको प्रणाम करता हूं लेकिन आपका सहारा नहीं लूंगा कहा क्यों कहा नारायण यदि आज मैंने आपका सहारा ले लिया तो अब जिसके सहारे उड़ रहा हूं वो ना छूट जाएगा और यू छूट जाता है तुम्हारी साधना यू छूट जाती है तुम्हारी ईश्वर की भक्ति यू छूट जाती है तुम्हारी हरी की आस्था और रह जाता है खाली मालाओं की एक टक्साल बजता हुआ एक टेप रिकॉर्डर टेप रिकार्डर को भी मोक्ष हो जाएगा ना तुमको भी हो जाएगा कैसेट बज रहा क्या तुम उनको अर्पित हो बात करते हो शरणागति की बात करते हो भक्ति की इस सुधार हम अपने सामने आप कि सब हो सब कुछ हो जो कुछ है नारायण आप आप की दया है तो आप सच भी है या तो कहो ये झूठ है क्योंकि सब कुछ है पास तुम्हारे और वो सांस न देख धड़कन न दे आत्मा अलग हट जाए तो क्या है पास तेरे सिवाय उस ठंडी सीलन के मौत की ठंडक क्या और क्या है पास तेरे तो जब जानते हुए सच है मानते हुए सच है तो आचरण में ये झूठ क्यों हो जाता है पूछो अपने आप और इस झूठ को खत्म करने के लिए ही कहा कि पहले श्रुति कीर्ति अर्थात वेद के इस अमृत ज्ञान को अपने जीवन में ला नहीं तो मालाओं की और मंत्रों की तकसाल तुझे थोड़ा कल्याण जरूर करेगी तेरा जीवन सुधार देगी तुझे कुछ भौतिक और भी सुख मिल जाएगा मोक्ष नहीं मिलेगा मोक्ष के लिए पूरी तरह से मुक्त होकर यहां समर्पित हो अभी मोक्ष लें जो इस लेगा उसी को मिलेगा मोक्ष पाना चाहते हो तो मोक्ष को प्राप्त होकर अभी से जीना सीखो इसका नाम साधना है जो आज अभी इस क्षण मुक्त नहीं है वो आगे कैसे हो पाएगा तो कहा कि मेरे जीवन में सबसे पहले श्रुति कीर्ति है तब मैं जानू कि शत्रु कौन है ये ज्ञान आए पहले फिर मैं शत्रुघन बनूं और जब तक विषांतता के शत्रु मारूंगा नहीं मैं भक्ति मेरा भरत नहीं हो सकता क्योंकि मेरी भक्ति तो अभी बैंक के प्रति है सोचता हूं राम के प्रति है हाँ भाई इतना पैसा है इतना फलाने से मिल जाएगा देगा कि नहीं देगा नींद ही नहीं आ रही तो भक्ति उसकी कर रहा हूं जिसे उधार दे रखा है कि भक्ति राम की कर रहा हूं बोलो झूठ बोलते हो कितना सरे आम बाजार अपने को जुटलाते हो और सोचते हो कि तुम बड़ा सही कर रहे हो जिसको दे आए थे अगर उसे भी राम मान लेते कि नारायण ना आप जानो आप आराम से सो क्योंकि आपको चिंता करने रोने बुक करने से तो नोट लौट के आने नहीं थे आएंगे तो गोपाल की कृपा से आएंगे नहीं आएंगे तो गोविंद की गोविंद जाने बात तो गो तो खत्म तो कम से कम ध्यान तो तुम्हारे नारायण में रहता लेकिन हर जगह तुमने अपने दंभ को आगे रखा नहीं रखा तो ईश्वर को ही नहीं रखा और कहते हो कि तुम भक्त हो तुम माला फेरते हो कौन सी माला फेरते हो क्या नाम है उस माला का क्यों फेरते हो कैसे काें कि नहीं फेरते हो दे दिया गोपाल को आ गया नारायण की इच्छा लौ लौटाएगा या नहीं लौटाएगा गोपाल जाने हमने उसी के चरणों में तो कम से कम उतना समय तनाव में तो नहीं जिये कि क्यों नहीं लाया और अपना मस्त होकर तप करेंगे इतनी सी बात हम समझ और एक पीड़ा से बच तो जाते ठग ले गया अब ले जाने दो गोविंद ले गया अरे गोपियां तो खुश होती हैं मक्खन ले गया तो क्या आनंद ले जाए नारायण आप ही के चरणों में आप जानो अगर ईमानदारी से गोपाल के चरणों में रख दिया होता तो चौगना आ गया होता अपने आप यहां से ना आता उठा पास तो उसका पाप जाता तुम्हारे पास गोपिंद आता तो फिर सब कुछ मिल जाता कहीं कोई कमी नहीं होती तुम्हारी कोई कमी नहीं होती लेकिन तुमने सारा समय ईर्षा हाँ में देश में चिंता में भय भक्ति करी ईर्षा की भक्ति करी देश की भक्ति करी चिंता की कहना स्वामी जी हम तो भक्ति मार गए हमने कहा भाई दिख ला मेरे को भी लिखी है इबारत में पर तुम्हारे भक्त सूरज की तरह दमकता है उसे कोई चिंता नहीं होती असत मुरझाया दिखता है क्योंकि उसे चिंता ही चिंता होती पूछो जाओ आयने में चेहरा देखो अपना कितने तो बड़े भक्त क्यों क्योंकि आसक्त अपना शत्रु है और भक्त हाँ विषयों का शत्रु है क्योंकि जो आत्मा का मित्र नहीं वो अपना मित्र कैसे होगा जो गोपाल का नहीं वो अपना भी तो नहीं है जब तुम उस आत्मा के नहीं हो उसमें तुम्हारी आस्था नहीं है तो तुम अपने कैसे हो जाओगे बोलो जब भक्ति में रथ तू भरत हो कब होगा कि अभी भक्ति अधूरी है हम्म अभी स्वामी जी ने उत्तम मध्यम और अधम भक्ति का रूप दिखाया वही दिखा यहां पर श्री राम कथा कथा में कि अभी भी तेरी भक्ति अधूरी है क्योंकि अभी खाली उनके रूप के प्रति है संसार के प्रति कहा है तो भक्ति में रथ भरत भी तब तक अधूरा है जब तक उसकी पत्नी उसके जीवन में नहीं आती पूरक बनके और उसका नाम क्या है हाँ क्या होता है मांडवी है मांडवी का अर्थ होता है जो चहूर छत्राकर छाई रहे जो मैंने भागवत में अंबरीष पढ़ाया तुमको है? कि अंबर ही ईश है हाँ कि देखता है देखता हूं गोविंद विराज तो जब भक्त भरत की भक्ति मांडवी से वरद हो तो तू भारत हो नारायण विभूतियों को इसलिए प्रकट नहीं कर रहे हैं भगवान विभूतियों को इसलिए प्रकट नहीं कर रहे हैं कि खाली तुम उसको भजो प्रणाम कर लो कर रहे हैं कि तुम्हारे भीतर लाओ इन्हें तुम भी ऐसे ऐसे पात्रों को अपने जीवन में जन्म दो और जीवन को धन्य कर लो ये लीलाएं खाली सुनने और गाने के लिए नहीं है जी बड़ा दिल कर गया बड़ा अच्छा लगा क्या अच्छा लगा कुछ बदला क्या बदला तो कुछ भी तो फिर अच्छा क्या लगा तुमको क्या तुम्हारे मन से झूठ गया प्रपंच बुद्धि गई दम्भ गया हाँ मेरा और तेरा का भाव गया नहीं गया तो फिर अच्छा क्या लगा तुम्हें जब अच्छा हुआ ही नहीं तो लगा क्या था और क्या तुम भूल रहे हो कि जीवन का सोना छितरा रहा है उम्र आगे को भाग रही है घटती जा रही है आ, कब तुमको तुम उस जो तुम्हें अच्छा लगा उस अच्छे को अर्पित हो पाओगे गोविंद तो जब तुम, तुम तुम्हारी भक्ति मांडवी हो अर्थात तुम अम्बरीश हो जब मांडवी से युद्ध हो भारत, तो भारत की भक्ति पूर्ण हो अर्थात तू तब पहली बार उस पूर्ण भक्ति को पाए जिसे हम भक्ति कहते हैं न कि वो भक्ति जिसे अब तुम लोगों ने अपने आप पैदा कर लिया है राम कथा भक्ति मार्ग का, मार का सबसे अनुपम ग्रंथ है तो यहां भक्ति भरत को के रूप में दिखाई गई है भरत जब मांडवी से पूर्ण है अर्थात सीए राम सब जग जाने ये भाव ही नहीं आया प्राणी मात्र में नारायण भाव ही नहीं आया उसके रूप पर हाउ उसको रूप अर्पित होकर जीने की इच्छा ही नहीं हुई तो तुम भरत कब हुए और जब भरत होता है तू देखो भक्ति मां कितनी दया करती है भक्ति हमारे जीवन का संपूर्ण है सर्वस्व है सब कुछ है लेकिन ये है भक्ति जो भरत है के वो है कि मुंह में राम बगल में आसक्त जगत तो छुरी तो हुआ क्यों मेला करते हो ऐसे पवित्र राम को सस्ता क्यों करते हो मित्र तो कहा जा तू भर में रथ भरत हो तब पहली बार तेरा राम रूपी लक्ष्म में मन स्थिर होगा तू लक्ष्मण होगा आंख मूंदते हो कहते स्वामी जी भगवान ही नहीं दिखते हमने कहां से दिखेंगे लक्ष्मण बंध तो दिखेंगे ये पूरा ये रास्ता तो पहले पार करके आ नहीं तो मूंदोगे तो आंख कहोगे स्वामी जी अंधेरा है हाँ भाई है, है ना दे तुम्हारी जीत अंधेरा न बसता तो झूठ में प्रपंच में क्रोध में द्वेश में क्यों जीते हैं हम सब क्यों रहती है मां इस अंधेरे में ही तो जो तेरे में गोविंद को बिठाने की बात है ना कि अंधेरे खत्म हो जाए हा तो जब तक तू पहले भरत नहीं होगा राम रूपी लक्ष्मी तेरा मन स्थिर नहीं होगा तू लक्ष्मण नहीं होगा और लक्ष्मण नहीं होगा तो राम का संग क्या पाएगा बोल हा? राम का संग कौन करता है जो लक्ष्मण ही नहीं होगा तो राम का संग क्या पाएगा नित्य संग की बात करता है कैसे पाएगा तू और याद रखो लक्ष्मण स्वयं में पूर्ण है क्यों क्योंकि उनके पूरक का नाम क्या है उनकी पत्नी का नाम बताओ तो क्या है उर्मिला है नहीं समझे उर उर्माने मिला है वहां तो एक हो गए प्रेम गली अति साकरी करी जा मे दो न समाए लक्ष्मण श्रीराम में ऐसा मिला है एक है ये योग है जानकी जी भक्ति का अभिनय कर रही है लक्ष्मण योग का रूप दिखा रहा है योगी मन ही लक्ष्मण है योग स्थित मन को ही लक्ष्मण कहा है मैंने तुम्हारे और योगी स्थित मन सदा उर्मिला होता है उसका उर आत्मा से सदा योग योगी मन का मिला होता है आसक्त मन उससे बिलग होता है वो दशानन से जाके जुड़ा होता है वो मेघनाद बनता है बोलो समझ में आया तुम तो कहा कि भक्ति वो इतना सरल मत समझो और आज आपको बता दूं कि थर्मामीटर भी रामायण ने आपको दे रखा है भगवान राम की कथा में बड़ा सुंदर कि सोने का हिरन किसने मांगा था जानकी जी ने मांगा था सोने का हिरण किसने और तुम भी तो सोने के हिरण के पीछे भागते हो तृप्तियों मांगा था खाली सोने का हिरन कितना बड़ा रहा होगा इतना होगा इतना होगा इससे बड़ा तो नहीं रहा होगा क्यों भाई और इतना बड़ा ले लो तो इतना बड़ा सोने का हिरन मांगा था और मिली क्या सोने की इतनी बड़ी लंका अरे मांगने वालों देखना कहीं अनर्थ ना हो जाए हर वक्त मांग रहे हो जान कीजिए यही दिखा रही है स्वयं महालक्ष्मी जगत जननी भवानी अम्बा हम बच्चों को पढ़ाने के लिए वो महिमा मई लीला रूप धारण कर रही हैं नाटक में आ रही हैं पात्र बन करके कि हम बच्चे अपने जीवन को पवित्र कर सके कैसी दया है स्वयं जगत जननी की भवानी की और हम है कि लीला के उसका अमृत ना पीकर खाली लीला को ताली जा के चले जाते हैं और पीते हैं फिर विषांतता के जहर विष अपने आप से हाँ सोने का हिरा और मिली पूरी सोने की हा थोड़ा भी मांगोगे तो नारायण ज्यादा दे देंगे भगवान घाटा नहीं करेंगे तुम्हारा सुना तुम्हारी तिजोरियां बढ़ते रहेंगे मांगा है सोने का नारायण है लंका ही ले जा पूरी सोने की इतनी बड़ी लंका सोना ही सोना लेकिन क्या जानकी सुख है है बोलो बोलो, बोलो है क्या तो तुम भी कैसे सुखी हो पाओगे लंकाओं में भाग रहे हो पागलों की तरह जिसके पीछे और वहां खोजते हो सुख रेगिस्तानों में पानी की तरह क्या मिल जाएगा तुम यहां लक्ष्मी जी लीला करके दिखा रही हैं क्या कि जो अंतर्यामी हैं जो हाँ जो सचराचर की जननी है और स्वयं परमेश्वर श्री राम के रूप में बने क्या वो जानते नहीं कि हिरन नहीं मायावी मारी है क्या वो नहीं जानते है? बोलो तो यहाँ क्या कर रहे हैं फिर लीला कर रहे हैं लीला क्यों कर रहे हैं हम बच्चों को पढ़ाने के लिए हम बच्चे हैं कि पढ़ते नहीं भजन गाते हैं बस खाली मनोरंजन करके चले जाते हैं से विचित्र बात जीवन की पाठशाला के इन पाठों को पढ़ डालो अगर मनुष्य योनि में पास होना है तो धोखा मत दो अपने आप को मांगा है सोने का हिरन मिली है सोने की लंका कहीं सुख है और तुम्हारे दुख का कारण आज तुम सबको बता दू मैं तुम सबको एक ही पीड़ा एक ही दुख का एक ही कारण है तुम्हारे हर दुख का एक कारण है दो चित्र दिखाता हूं तुमको तुम्हारे में अपने आप को पढ़ डाल श्री राम कथा में भी हक्ति भक्ति भक्ति भक्ति सुबह से शाम तक गाते हो और यही एक शब्द है जिसे जानते ही नहीं हो जानते तो ऐसा क्यों करते सीधा इस अमृत के सागर में तुम उतरना चाहते कि जहाँ न दुख है न पीड़ा है न आतंक है न चिंता है उसका ज्योतिर्मय रूप है हर क्षण मस्ती का हर क्षण आनंद का जय ही विधि राखेरा ताही विधि रही है नारायण के रूप में मन बसा है हर क्षण मस्त है उस सुखद अवस्था को छोड़कर तुम चिंता में गए तुम दुख में गए तुम ईर्षा में गए क्यों बताता हूं दो चित्र दिखा रहा हूं रामायण के मानस के वो तुम्हारे हैं आप लोग चित्रकूट गए नहीं जाते हैं ना हम आप सबको चित्रकूट ले चलते हैं चित्र माने होता है ईश्वर द्वारा चित्रित किया हुआ बनाया हुआ और कूट माने घर हां बिल्कुल ठीक था तो कौन है चित्रकूट बोलो बोले बोलो, बोलो हम हाँ सब ईश्वर के बनाए ये घर यही तो चित्रकूट है हाँ, नहीं के गए क्या चित्रकूट अरे भाई आईने में देख लेना ऐसा कोई चित्रकूट दिख जाएगा हाँ? जाएगी हाँ। बोलो समझ में आ रहा है चित्र माने नारायण के द्वारा चित्रित किया हुआ कूट माने घर अच्छा अब चलें उस चित्रकूट में भी हाँ जो वहां है करवी के पास वहां भी चलते हैं अपन दोनों जगह रहेंगे हाँ लीला कथा में दोनों स्थान बरकरार रखो एक भीतर और एक नारायण की जगती लीला दोनों सामने रखोगे तो सब समझ में आएगा कि चित्रकूट में क्या बात है इस स्फटिक शिला पर हा? मंदा मंदाकिनी नहीं का तट चित्रकूट सुंदर वन की दृश्यावली है नदी का निर्मल जल है स्फटिक शिला है बहुत सुंदर बनी हुई गए हो नहीं इस स्फटिक शिला पर जाना दर्शन करने जाना वहां तुमको तुम्हारा अमृत मिलेगा लेकिन इन क्षणों को सत्संग के साथ रखना तो ज्यादा आनंद मिलेगा कि चित्रकूट है स्फटिक शिला है मंदाकिनी का तट है सुंदर जल निर्मल धारा है हा सुवासित हवा है चारों ओर वन ही वन है भगवान श्री रामचानी और लक्ष्मण जी विराज रहे वहां पर देखा तुमने चित्र कितना सुंदर चित्र है और इस अध्यात्म कथा में लीला कथा में हमने देखा है कि इस चित्रकूट में हाँ बोलो समझ में ना चित्रमाने नारायण के द्वारा चित्रित कूटमाने घर इस चित्रकूट में मंदाकिनी अर्थात सत्संग की गंगा है सत्य को पाने की जिज्ञासा ही तो मंदाकिनी है गोविंद मिले भगवान राम के चरण मिले उनकी ज्योतिर्मयी महिमा मई छवि मिले उन्हीं में मन सदा सदा के लिए स्थिर हो जाए एक हो जाए यही तो भाव है हमारा बोलो है ना हाँ तो मंदाकिनी करता है और स्फटिक शिला है निर्मल आचरण की शरणागति और भक्ति की है इस पर कौन विराज रहे आत्मा मेरे ही अंतरात्मा आत्मा श्री राम विराजता है और समर्पित हो गई आत्मा को ये समर्पिता बुद्धि ये जी ये भक्ति जानकी है और योगी हो गया मन लक्ष्मण है जब तीनों इकट्ठे तीनों क्या है तीनों जब इकट्ठे बैठे हैं तो कितने मधुर क्षण हैं, जब कथा का वो प्रसंग आता है तो कितना अद्भुत रोमांच होता है नहीं होता है नारायण के पास ही उनकी जीवन संगनी आत्मा के साथ ही बुद्धि समर्पित होकर विराज गई और मन भी योगी होकर के लक्ष्मण होकर के वहीं बैठा है इसी प्रकार तो वो त्रिमूर्ति विराज रही स्फटिक शिला पर मंदिनी के तट पर चित्रकूट में उस मनोरम दृश्य की कल्पना करो बताओ इसमें कोई दुख है इसमें कोई पीड़ा है बोलो बोलो बोलो इसमें कहीं कोई आतंक है इसमें कहीं कोई चिंता है कहीं कोई क्रोध या आवेश है नहीं आप दूसरा चित्र देखो फटाफट पट देखो अशोक वाटिका में तड़प रही जानकी बुद्धि हमारी अतृप्तियों के स्वर्ण मृत के पीछे जो भागी थी है। बन में तड़प रहा राम आत्मा तीनों जब बिलग है अलग है अलग है तीनों तो, तो क्या है ये कहानी है तुम्हारी देखो आपने आपको इस चित्र में भी पुनः कि लंका में है जानकी जी हर क्षण आग का है हर क्षण तड़प का है हर क्षण पीड़ा का है संतप्त है लक्ष्मण तड़प रहे क्रोध और आवेश में अपने को अपने को कोस रहे हैं कि सुन के गालियां भी काश में रुक गए कौन है है वो आज मिटा के रख भयंकर क्रोध उन्हें जो हरण करके ले गया जानकी को तो क्या लक्ष्मण जी सुखी हैं बेटे बोलो बोलो अरे भाई बोलो तो सो तो नहीं रहे हो तो क्या लक्ष्मण जी सुखी है और राम तड़प रहे हैं कि वो भोली निष्पाप कहा अकेली असहाय पड़ी हो जाने कैसी परिस्थितियां होगी आज वनों में भी पुष्पों की जगह फूलों में भी लपटें सी दिखती है क्या आराम सुखी है बोलो बस ये तुम्हारा दूसरा चीज है दो है तुम्हारे पास भगवान यहां भी लीला में दिखा रहे हैं। लंकाओं में अतृप्तियों की जानकी है जब बुद्धि तुम्हारी मन शांत है आत्मा भी तो संतप्त है यह तुम्हारा जीवन है जब जब इस शरीर से बाहर भटकोगे ये आतंक की ये दोग ये चिंता ये पाप तीनों को स्थितो त्रस्त करेगा तड़पती बुद्धि होगी तुम्हारी है व्यथित मन होगा और शांत आत्मा हो गए बोलो और क्योंकि तुमने तीनों को अलग अलग कर दिया है इसलिए सच बताओ सुखी हो क्या बोलो तो फिर क्यों ना चित्रकूट में इस शरीर में इस ईश्वर के द्वारा चित्रित कूट में आओ लौट चलें साधना की राह चलें यही तो श्री राम कथा है ये खाली भजन मत गाओ इस कथा के मर्म में आओ दोनों चित्र तुम्हारे दोनों तस्वीरें तुम्हारी हैं ये दोनों रूपक तुमको तुम्हारी तस्वीर दिखा रहे हैं है, When you are rushing after attachments, unfulfilled desires, you are frustrated, mentally confused, और आत्मा से भी अशांत हो फिजिकली एंड मेंटली यू आर डन हिंग योर सेल्फ यू हैल्फ इज नॉट इट पूछो अपने आप से कैसे जी के आए हो अपने दोस्त रहे हो या महान शत्रु रहे हो तुम अपने और अपने साथ जब इतने निर्दयी रहे हो तो सच बताओ किन के साथ दया करी है तुमने आज तक किनके सगे रहे Think, think about your own self. यह वेद की गंगा है यह जीवन का अमृत है और जीवन के अमूल्य क्षणों की इस धरो को बचाने की बात है जिसे बर्बाद कर रहे तुम स्वयं पूछा अपने आप से कि क्या ये तस्वीर तुम्हारी नहीं है और क्या ये तुम्हारी तस्वीर कि चित्रकूट में ही राम हो चित्रकूट में ही जानकी हो वही लक्ष्मण हो और स्फिक शिला हो और मंदाकिनी का तट हो तभी तो मनोरम दृश्य होगा तभी तो क्षण सुख का होगा कितना सुंदर दर्शन है कितना सजीव चित्रण है हम सबका हमारी ही तो कथा है हा? और हम उनको पूरी हिस्ट्री समझ के गा चले जाते कहने लगे बड़ा पुण्य कमाएं माला फेरे आए अरे माला यूं फेरो यूं फेरो कि जीवन तुम्हारा अमृतमय हो जाए समझो इसको तत्व से समझो कि जब राम लक्ष्मण और जानकी अर्थात तुम्हारी आत्मा और बुद्धि और मन एक स्थान पर रहते हैं यू आर मेंटली रिलैक्स तो फिजिकली भी इंप्रूव करते हैं आज आपके सारे लोगों का निदान यहीं रखा है क्यों क्योंकि डॉक्टर मरीज को आज भी नहीं जानता है मरीज है जीव बुद्धि इलाज करता है शरीर का तो कहां से ठीक हो जाओगे तुम हाँ और जीव का इलाज करती है रामायण करती है श्रीमद् भगवत गीता करती है भागवत अगर तुम अपना ईमानदारी से बैठ के इलाज कर सको यस अस्सी प्रतिशत रोगों का जो कारण है तुम्हारे शरीर में वो तुम्हारे मानसिक भ्रांतियों के कारण अतृप्तियों और इच्छाओं के कारण चिंताओं क्रोध ईर्षा और द्वेष के कारण है उसी से मेंटल साइकिल तुम्हारी स्लिप होती है अब फिर जो फिसलती है तो फिसलती ही चली जाती है आज आप गुस्सा करते हैं खींचते हैं आप क्या कहते हो स्वामी जी वो चिड़चिड़े स्वभाव का है यस yes? एक ले की लैंग्वेज में यू कैन से दिस बट दिस इज नॉट द ट्रूथ the truth is he has already developed a mental psyche to a very smaller degree but he can flare it up anytime and then he can enter into mental psychosis or depression or whatsoever at tritiyon ki chintaon mein phasa man hi dheere dheere schizophrenia ki taraf padta hai to उसको बीमार कौन कर रहा है कोई बाहर वाला या वो स्वयं तो जब वो खुद अपने को बीमार कर रहा है तो उसका इलाज बाहर वाला डॉक्टर कहां से करेगा जब तक कि वो खुद अपना इलाज ना करे रामायण में ना आए नथिंग कोई मैं आपका इलाज नहीं कर सकता क्यों क्योंकि आज तक मैं बॉडी का एक लाइव सेल नहीं बना पाया तो मैं आपका ट्रीटमेंट क्या दे सकता Our medical science, all the medical sciences of the globe, not one. All the medical sciences of the globe, when put together, all the pathis, they know hardly eight percent of the human of the human body. Ninety-two percent is not known to us, and we know only two percent of the human brain. 98% इज नॉट नोन टू अस तो हु कैन बी द डॉक्टर हमें कौन डॉक्टर हो सकता है वी आर नॉट इवन कॉम्पिटेंट असिस्टेंट टू द ह्यूमन बॉडी डॉक्टर तो एक ही है जो फिर फिर इसे मट्टी से इंसान बना देता है और वो डॉक्टर हम सब के भीतर बैठा है और हम सब रोगी हैं कैसी विचित्र बात है और हम अपने रोग का निदान नहीं करना चाहते हैं सत्संग में आकर के हम अपने आप को पढ़ना नहीं चाहते हैं इन अमृत कथाओं में एक अच्छे स्टूडेंट की तरह एक अच्छे खोजी की तरह हम अपने आप को खोजा नहीं चाहते हैं हम कहते हैं स्वामी जी अंध आस्था ही चली आज अगर आपका लड़का कहे कि मेरी कॉलेज के प्रति अंध आस्था है पिताजी यही माला फेल देता हूं डिग्री तो दे ही जाएंगे घर पे आल तो यू एग्री और क्या ऐसा होगा तो भाई भगवान भी आपको भ्रमाने के लिए आपकी आंखों को फोड़ने के लिए नारायण लीला नहीं कर रहे हैं आपकी आंखों को रोशनी देने के लिए कर रहे हैं जिन तो लीलाओं के इन कथाओं के अमृत को पढ़ो किसी ने कहा कि 11 वर्ष के भीतर जिसने कंस नहीं मारा उसका जीवन व्यर्थ हो गया हाँ, यही भगवान की बाल लीला है कि सबसे पहले बालक को पूतना को मारना है भगवान कहते हैं कि मैं जो भक्ति रूपी विचार हूं ये शिशु से भी अधिक कोमल है हु? बच्चा तो भले पाल ले मुझे पाल के दिखा तो मैं जानू हाँ? क्योंकि बच्चे को पालने के लिए दाई आएगी पड़ोसने आएंगी आ नौकर नौकरानियां भी रख लोगे लेकिन गोविंद कहते हैं मैं तो शिशु की तरह ही तेरे जीवन में जन्मूंगा और दिन दिन तुझे मुझको पालना होगा बोल ये शोधा बन पाएगा नहीं तो कैसे पालेगा असुर जन्मते ही विकराल होता है कथाओं में पढ़ा है ना क्यों क्योंकि गंदा विचार आते ही तुम्हारे हर सत्य को खा जाता है और तुम्हारे सारे चरित्र पर छा जाता है आग थोड़ी सी होती है धुआं अनंत तक चला जाता है लेकिन गोविंद कहते हैं कि आज यदि मुझे अपने जीवन में जन्म ना चाहता है भगवान कहते हैं मैं तो हर क्षण प्रगट हूं अजर अमर हूं तो फिर मेरी जन्म की कथा क्या गाता है अरे जन्मना तो मुझे तेरे विचारों में है बोल जन्मना चाहता है क्या बोल यशोदा बनना चाहता है क्या तो पूतना को मारना होगा फिर ये संकल्प लेना होगा कि आसक्त जगत की कोई भी अत्युप्ति कोई भी अपवित्रता मेरे इस भक्ति विचार को कहीं छोटा नहीं होने देगी बड़ी ईमानदारी से पूछता हूं आपसे आपके पास एक भीड़ है प्राथमिकताओं की जरूरतों की एक लंबी लाइन लगी है भीड़ लगी है।, है मुझे घर चाहिए मुझे दुकान चाहिए मुझे परिवार चाहिए मुझे आमदनी चाहिए अच्छा बताओ इसमें भगवान सबसे आगे है सबसे पीछे खड़ा है बोलो और फिर भी कहते हो भक्ति मारगी वो <laughs> जो अपने आप से वो जो सबसे पीछे खड़ा है उसे सबसे आगे लाओ उसे सम्मानित करो ना कि नाटक करो एक समय की बात है हाँ, कि एक साथ सबको भगवान दिखलाते सब थे हाँ दिल्ली की घटना है सबको नारायण है हम ईश्वर के दर्शन करा देंगे सबको तो कुछ लोग उनसे मिलने के लिए गए तो उनका भगवान को देखना है बोले हाँ बोले ये देखो ये देखो बाकी सब जो बैठे थे कहने वाह वा, वा, क्या दिखाया क्या दर्शन हुआ क्या बड़ा मजा आया आप वो बेचारे पहुंचक के हा? कि ये मेरा मजाक उड़ाने के लिए बुलाएं क्या करने के लिए और जबरदस्ती लाए तो उनका कहा ऐसा है कि भाई इनकी बढ़िया दावत कही है तो उनसे कहा गया कि साहब बड़ी बढ़िया दावत करेंगे आप और उनको बुलाया गया अपनी गाड़ियां भेज के बुलवाया गया और उनके लिए बहुत बढ़िया हाँ पूरे टेबल वेबल सब सजाए गए बहरे अरे सब खड़े खाना तैयार और जब प्लेटें उल्टे सब खाली और सब खाली चमचे हिला के खा रहे बोले क्या बढ़िया तो इन जादूगरियों में क्या रखा है कि वो तो ये है वो तो वो है वो तो ऐसा है अरे भोजन की तरह खाओ रामायण को क्या खाली तश्तरी में खाना खाओगे खाली चमचे हिला हिला के तभी तो कौन से मेरे अकेल कर रहे हो तो? यार तुम बी वेरी प्रैक्टिकल जैसे भोजन लेते हो पेट का वैसे भोजन दो मन को वो है वो सगुण है वो निर्गुण है वो निराकार है मुझे इससे क्या लेना मुझे तो अपने विचारों को एक सांचा देना है और सांचा कैसा देना है जैसा मैं दिखना चाहता हूं तो मैं तो सुंदर गोपाल ना ले यही मैंने आपको पांच महावाक्यों में पढ़ाया था त्वसी तेजो असी एको ग्राम द्वितीय अहम ब्रह्मास्मि और कि जैसे अंडे का जल आ, बताया था धारणा के सांचे में ध्यान के मार से वो समाधि बच्चे का रूप धारण कर लेता है और जब हो जाता है अंडा पूर्ण तो अंड के कपाल गुफा निकलता है बाहर यही ज्योति का मार्ग कि सबसे पहले हम गोपाल का देखो कैसे प्रभु का जन्म करते हैं ये पांच माहवाक्यों में भी। कि सबसे पहले मैं धारणा की एक सुंदर गोपाल की मनोहारी छवि लेता ये क्या है तत्वासी फिर सारी ज्योतियां सारी श्रद्धा टोटल समर्पण इनको देता हूं तेजवासी क्योंकि सत्य भी यही है या यह आत्मा मेरा यदि यह मुझे सांस धड़कन ना दे तो मेरे पास तेज है क्या हा? तो हमें बड़ा व्यवहारिक होकर के साधना में चलना है नाटक नहीं करना कि सुबह शाम की पीठी परेड हो गई हमें हर सांस अपने को मांजना है क्यों मांजना है क्योंकि मैल जो ज्यादा चढ़ गया गुरुकुल के बच्चों को गुरुकुल में बच्चों को हम एक ही बार में एक ही लीला में सत्य पढ़ा लेते थे पढ़ाते कहते उसके जीवन में उतार देते थे क्यों खाली घड़े थे और अब तो भरे घड़ों में पानी भरने वाली कसरत कर रहे हैं हम भी हा? भरे घड़ों को फिर भरने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि भरे घरों में पानी जाता है जानते हैं लेकिन है झटके देते रहो शायद एक चुल्लू पानी इधर गया तो चलो नया आ गया तो धक्का लगाओ सत्संग में थोड़ी सी ठोकर यही कर रहे हैं पूरा घड़ा अब हम उलट नहीं सकते लौट के आपकी वो बाल्यावस्था आप कैसे लाएं आप भी सहयोग दें तो हम इस रास्ते पे चल दें हाँ तो सबसे पहले हमें गोपाल को कैसे जीना है कि सबसे पहले हमने नारायण का यह मनोहरी छवि ली कि गोविंद तेजवासी अब आप मेरा सर्वस्व और फिर क्या किया एको ब्रह्म, द्वितीय थी धारणा ध्यान से अब हमारे मन ने इन्हीं के रूप में समाधि ले ली कि सबकी सेवा करता हुआ भी नारायण सिर्फ आप ही की सेवा करता हो सबसे मिलता हुआ भी गोविंद आप सब में हैं। नारायण सिर्फ आपसे मिलता हो ये समाधि है अब आप आंख बीच कर बैठ गए कहने समाधि लगी <laughs> कि सदा अपने आराध के सम्मुख रहना भाव को सदा उनके चरणों में खड़े रखना इसको क्या कहते हैं उसके लिए आंख बीचना खोलना लेटना या बैठना या मुर्गासन मुर्गा इसका महत्व इतना नहीं है जितना मन का उनके रूप में सदा बसे रहने का है आ? लेकिन आप जाते हो स्वामी जी हमको ध्यान सिखा दीजिए हमने कहा अच्छा तो जब तुम आए थे तो तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने बोले क्यों नहीं ये देखिए पहन रखे हैं मैंने ध्यान से पहन ली तो बोले मैं ध्यान तो आता है तुमको अगर तुम्हारा ध्यान गड़बड़ होता तो पता चला कपड़े ही नहीं पहन के आए ऐसा तो नहीं कभी कि घर से निकले तो तुम्हें ध्यान है फलानी चीज लेके जाना है फलाने से मिल करके और ये काम करते हुए दसों काम का ध्यान है करके लौटना तो तुम्हारा ध्यान कहाँ गड़बड़ है बेकार <coughs> के कामों के लिए आपके बड़े सत्संग होते है क्या फलाने गुरुजी ऐसे ध्यान योग कराते हैं फलाने गुरुजी ऐसे साधना योग कराते हैं। मैं पूछता हूं आपसे कहां रहते हो आप कहते हो स्वामी जी फलाने जगह रहते हैं हमने कहा घर में घुसते ही तुम्हारा पलंग कहां लगा है कमरे में बेडरूम में क्या इधर को लगा मैंने कहा पलंग आ गया क्या बोले हाँ तुम्हें ध्यान तो आता है तेरे अरे इस पलंग को सोचने को हटा यहां से और उस मनोहारी छवि को बचा ले तो ध्यान में कौन से तुमको तीरंदाजी करनी है कौन से तीर मारने जहां देखो कहां साधना ध्यान योग <laughs> यानी क्या है हाँ? कि जाना भी है लेकिन बच के निकल जाए तो भला है बहाने बाजी कर रहे हो बात ध्यान की नहीं है ध्यान तो आता है तुम सबको ध्यान ना आता होता तो लौट के घर कैसे जाते रास्ता न भूल जाते ध्यान आता है इसलिए तो नौकरी करते हो इसलिए तो धंधा करते हो दुनिया भर के अकाउंट तुम्हें जमा नहीं याद रहते तो ध्यान में क्या गड़बड़ है तुम्हारे कि जो तुम ध्यान योग सीखने आए आयो या कि ध्यान इसीलिए श्रीमद भगवद गीता में भगवान ने दो तीन श्लोकों में खत्म कर दिया कि सीधे स्वस्थ आसन पर हाँ, सुंदर वातावरण में बैठता हुआ बस हाँ सीधे जिससे कि स्पाइन फ्लूड जो है सीधा सीधा ब्रेन को जाता रहे वो तो ब्रेन को भी कूल करता रहे जो हमारे जो फिजिकल नीड है हाँ, जो शारीरिक आवश्यकता बैठता हुआ नेत्रों को नासिका की ओर झुकाता हुआ भ्रकुति के मध्य में ध्यानस्थ होकर के मेरे रूप पर ध्यान तो कहा, और क्या कहा क्योंकि ध्यान सचमुच इतना है बाकी सब बहाने बाजी है तुम्हारी मनोहारी छवि में क्योंकि जब शिशु को जन्मना है तो क्षण क्षण जन्मना है ना तो नहीं है कि चार सांसें सा देंगे फिर चार सांस भूल जाएंगे ऐसा होगा क्या तो हर सांस में बसाना है ध्यान इस बात का है कि सब कुछ करता हुआ सबको देता हुआ सब से लेता हुआ नारायण मैं आप ही के रूप को देखा बारम बार उसकी मनोहारी छवि का निरंतर रूप देखता हुआ स्थिति प्रज्ञ होकर हे अर्जुन जो सारे संसार में मुझे देखता है जो सब में मुझे देखता है वही योगी है। अब आपने कहा मैं बताऊं मेरे पास एक बार एक योगी राजा है तो उन्होंने अपने चित्र फैला दिए फोटोग्राफ हा ये कैमरे के जो फोटो होते हैं फैला दिए काफी लंबे क्या स्वामी जी इतनी योग मुद्राएं मुझे आती हैं अब उसमें कहीं वो एक हाथ पे खड़े हैं कहीं वो हाँ अंगूठे पे खड़े हैं कहीं वो फलानी मुद्रा है बताया उन्होंने मेरे मैं मैं ठहरा, हाँ सब बताया उन्होंने कह स्वामी जी इतने सारे तो मुझे योग की, की विधाएँ आती हैं मैं इससे आगे वाला योग सीखना चाहता हूँ हमने कहा अरे साहब बिल्कुल सिखाए लेकिन इसके लिए जो उचित गुरु है वो यहाँ नहीं है गाँव में बैठा है बुलवाए क्या क्या वो चले आएंगे अरे हमने कहा विद्या हम बड़े सरल है पीछे जायेपुर में जब जा पकड़ा तो उसको तो गया उसको नट को पकड़ लाए नट समझने जो रस्सी पे ना बस नाम बसाबाज है उसका शायद सुन ही रहा हो कहीं पास <laughs> तो बस आवाज को ले आए पकड़ने देखा कि अजीब से कपड़े पहने बोले ये क्या अरे हमने कहा किंचन है ऊंचे गुरु है ना तुम तुम तो गुरु हो ही हो ये महागुरु है तो महाराज का, का तो, तो लेट गए कितने विनम्र अद्भुत गुरु है फोटो दिखाए उनको कैमरे में देखिए देखा ये देखा देखा मैंने कहा आप इससे कोई आगे की कला दिखा सकते हैं भगवान बोले आ गया है? मैंने कहा तो जब बैठा था पैरों के बल जोर से हवन उछला और यू कलाबाजी खाई फिर घर से बैठा हुआ अरे हमने कहा ये योगा तो आपको आता नहीं बोले नहीं मैंने तुरंत लड्डू चढ़ाओ नारियल लाओ पड़ी लाओ फोटा पेट लाओ ऐसा योगी कहा मिलेगा तुम तो। एक सुंदर मनोरम ऋषियों के बिलोय मनोविज्ञान का भी अपमान करते हैं आप लोग आपने बौद्धिक दिवालियापन की झांकियां दिखाते मैंने तो थोड़ा तो? मैं <laughs> तो कोई धारण कर चिड़ गए उससे कहना कौन हो तुम बोला हजूर मैं बसाबाज न टू बोले कोई काम नहीं जाओ <laughs> बड़े क्रोध में उन योगी राज ने मेरी तरफ देखा मैंने कहा गुरुदेव ना भसम होने वाला नहीं है अगर यही सारा योग है तो मैंने योगेश्वर आपको मिला दिया इसमें है इसमें क्रोध क्यों कर रहे हैं चले जाइए गांव में वहीं पेड़ के नीचे सब सिखा देंगे कोशिश कीजिए एक रस्सी पे एक पैर से चलना सिखा देगा और जो जो कहिएगा सारी करना सिखा देगा अगर ये सारा योगा है तो सर्कस के जोकर को हम क्या कहेंगे योगेश्वर है और जो सर्कस के नट हैं जो बहुत बढ़िया कलाबाजियां करते हैं वो सारे नारायण ना हो जाएंगे है उन्हीं की आरती उतार रहे हैं क्या लेकिन क्या कहें हम एक सरल मनोरम मार्ग में भी पता नहीं कौन कौन सी क्लिष्टताएं आप ढूंढ लाते हैं करना इतना है कि इस मनोहारी छवि को इस मनोरम रूप को क्यों क्यों मैं बार बार आपको हिट कर रहा हूं कि किसी भी एबनॉर्मल थॉट को अगर आपने मेंटली टेकअप कर लिया और उसमें आस्था ले आए तो कोई भी एबनॉर्मल विचार आपको ईश्वर से तो नहीं लेकिन मेंटल एबनॉर्मेलिटी से तो मिला ही देगा एंड दिस इज योर प्रॉब्लम नॉट अचीवमेंट बहुत सावधान होकर के इसीलिए सनातन धर्म ने आपको एक मनोरम छवि दी किसके सौंदर्य में इसके सांचे में बस जाओ और विग्वेद की ऋचा में आपको आदेश भी दिया कि अग्निर्ता कवि क्रतु सत्य सुचित्र श्रवस्तमा देवो देवे भीरागमत उस अग्निर्ता ने परमेश्वर ने कविक्रतु आत्मा होकर आत्म यज्ञों के द्वारा ऋज्वे प्रथम मंडल प्रथम सूत्र प्रथम ऋषि अग्निर्ता कवि क्रतु सत्य से चित्र श्रवस्तमा उस अग्निर्ता ने परमेश्वर ने कवि आत्मा होकर आत्म यज्ञों के द्वारा सत्य से श्रवस्तमा सत्य मे प्रकृति को जैसे वो नाना रूपों में चित्रित करता गया जो सत्य को जानने वाला है जो सत्य का ही साधना में अनुसरण करने वाला है देवो देवे भी देवो देवे भी आगमत क्या ऐसे देव ज्ञान को जानने वाला ही ईश्वर को देवत्र को पता है वेद का आदेश है क्यों अगर ईश्वर चाहता नारायण चाहता तो आप बिना माता पिता के क्या हवा में पैदा नहीं हो सकते थे बोलो बोलो बोलो नहीं हो सकते थे क्या तो जब परमेश्वर की इच्छा थी कि माता पिता सांचा बने और अगला अगली संतान संतति उस सांचे में ढल के आए तो तू भी ध्यान और धारणा के सांचे बना तो इसीलिए इस इच्छा को ही हमने आदेश के रूप में ग्रहण करते हुए आपको ही गुरुकुल में मंदिर के रूप में दिखाया है यह था पल्थी के जैसा चबूतरा है प्लेटफॉर्म यू से जैसा गोल कमरा सिर के जैसा गुंबद, जटाओं के जुड़े से कलश और आत्मा जैसी ही गोपाल की मूर्ति और जैसे शरीर में आप सब एक पुजारी हैं, एक निमित है ट्रस्टी हैं, इस हाथ का इस्तेमाल तो करते हैं बनाना तो नहीं जानते वैसे ही एक पुजारी जीव के जैसा आपके जैसा हमने मंदिर में खड़ा किया हमने कोई मिथ नहीं किया है हमने कोई कपोल कल्पित बात आपसे नहीं करी है डिपेक्ट किया है आप ही, को आप ही की शरीर को मंदिर में रखा है आपकी आत्मा कोई मूरत बनाया है और पुजारी ने आप ही को खड़ा क्यों क्योंकि रेध का आदेश है अग्नि होता कवि क्रतु सत्योश्र चित्र श्रवस्तमा देवो देवे उस दे होता नहीं कवि क्रतु आत्मा होकर आत्मयज्ञो के द्वारा जो सत्य का चित्रण किया है जो सचराचर को बनाया है उसी का अनुसरण करके ही हम अगली अवस्था को पा सकते हैं तो मैंने भी आपसे कहा ते तत्व फिर तू भी ध्यान का एक सांचा बना क्योंकि मां सांचा न बनती तो तू आती कहां से तो आ, आओ हम भी ध्यान का सांचा बनाएं गोपाल सा अपना सांचा बना लें और जीवन के हर को इसकी मनोहारी छवि में ढाल दें इस सांचे में ढल जाएं जुड़ के एक हो जाएं इसमें बुरा क्या था हाँ वो निर्गुण है वो निराकार है मुझे क्या लेना इससे क्योंकि मुझे तो सांचा चाहिए क्योंकि सांचे के बिना मैं नहीं ढला तो आगे भी तो मुझे ढलने के लिए एक अपना सांचा चाहिए ईश्वर का नारायणी सांचा चाहिए क्यों क्योंकि मुझे नारायण में मिलना जो है एक होना है जैसे लोटा सागर में गिरा सागर हो गया तो मैं भी उस सांचे में एक बिंदु बनके के समाना चाहता तो इसमें गलत क्या है कहा परमेश्वर की मूर्त कैसी कहा भक्त की भावना जैसी लिए मैं मनोहारी साचा ले लेता अपनी धारणा का और उसमें अपने आप को ढाल देता इसमें गलत क्या है मैं सबसे पहले मैं ढलता हूं तो यही वेद के पहली ऋषा में तत्वामसी मैंने कहा तत्वामासी वह तुम हो जाना मैंने पहचाना मैंने और अपने ही धारणा का स्वरूप हे गोविंद हे माधव तुम्हें देता चला गया बल्फी के जैसा चबूतरा बना धड़ के जैसा कमरा लगा सिर के जैसा गुंबद सजा बनाकर जूड़े के जैसा कलश लगाकर आत्मा जैसी प्रतिष्ठित कर मूरत तुम्हारी बनाया घर तुम्हारा नाम दिया देवालय मंदिर घर तुम्हारा बिंब मेरा है ना और फिर ध्यान में आया तेजोसी में आया हाँ? कि धारणा के सांचे में अब ध्यान में आया ध्यान करती है ये नहीं कि आप ध्यान योगी हैं कि कौन से योगी हैं कि सांख्य योगी हैं कि फलाने योगी हैं यदि आप श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय अध्याय ईमानदारी से चिंतन करो पढ़ो से तो तुम हर जगह एक अध्याय में सांख्य बनाने के बाद भगवान कहते हैं जो सांख्य है वही कर्म है जो कर्म है अगले अध्याय बताते हैं वही भक्ति है जो भक्ति है वही ज्ञान है और जो ज्ञान है वही जरा के और अंत में क्या कहते हैं कि सर्वधर्मान पर एकम शरणम वहां वो हमारी सारी भ्रांतियों का श्रीमद् भगवत गीता में का वो कर रहे हैं क्या क्यों का ज्ञान का भ्रांतियों का का निर्माण कर रहे हैं उन्हें धो रहे हैं ना कि आपको भ्रांतियां दे रहे हैं क्या फलाना सांख्य योगी है फलाना भक्ति रस योगी है फलाना फलाना योगी है जरा दिशा करके अरे इस अमृत में ग्रंथ को सीधे सीधे पढ़ो विद्वता मत दिखाओ सब समझ में आ जाएगा क्योंकि हर अध्याय के बाद नारायण क्या कह रहे हैं के अर्जुन जो निष्काम कर्म योग है वही सांख्य योग फिर कहते हैं जो सांख्य वही भक्ति योग वही ज्ञान है वही व्यार है या नहीं तो फिर तुम अलग अलग बाजार क्यों सजा रहे हो इसलिए कि तुम वक्त को ताश की गड्डी की पत्तों की तरह फेंटना चाहते हो वक्त टाइम पास करना चाहते हो वरना उस अमृत में ग्रंथ में तो कोई भ्रांति है ही नहीं अगर तुम स्वयं ना उत्पन्न करो किसी ने सीधे दे कि जब वेद का आदेश है श्रीमद भगवद गीता भी कह रही है फिर हमें संदेह क्यों है क्यों कहता हूं कि मनोरम साचा नारायण का लो थोड़ा सा आ जाओ हाँ मानवीय मनोविज्ञान की तरफ भी बढ़े कि विचार ही तुम्हारे चेहरे का मेकअप है है या नहीं बोलो विचार ही तो आपके रूप का मेकअप करता है ना क्रोध में चेहरा सुंदर होता है भयानक भय में चेहरा पीला और सिकुड़ा हुआ होता है ये खिला हुआ तो जब मनोरम नारायण में तुमने हर सांस उनके रूप में अपने ध्यान को बसा दिया तो तुम्हारा चेहरा कैसा होगा सच बताओ उन्हीं की जैसा सुंदर अब बताओ आप लोग कॉस्मेटिक्स में कितना खर्चा करते हो हमने तो बिना पैसे का कॉस्मेटिक बता दिया आपको क्या एलर्जी है क्यों नहीं बचते हम और जिंदा चेहरे का कोई मुर्दा मेकअप होता है क्या बोलो तो मैंने जिंदा चेहरे का जिंदा ही मेकअप दिया है क्रीम पाउडर लिपस्टिक जिंदा नहीं मुर्दा है जिंदा है हा तो ऐसी मनोहारी छवि में मन को बसा करके चित्रकूट में हा राम का ये चित्र देखो भगवान की कथा का चित्रकूट है मंदाकिनी दाकनी का तट है स्फटिक शिला है और तीनों इकट्ठे हैं परमानंद है जान की बहुत ही आनंद है सुख मिल रहा है राघवेंद्र उनको हाँ उनकी जिज्ञासाओं को शांत कर रहे हैं और वीर लक्ष्मण बैठे हैं मंद मंद समीर चल रही है जीवन का ये क्षण कितना सुखद है और जब तीनों बिखर गए हैं तो ल, एक लंका में है दो जंगल में भटकते कौन सुखी है तो अपने हर दुख का निवारण गोपाल की इस मनोहारी छवि में लाओ से बहुत बड़ा यानी क्योंकि क्यों भारत का संत आपको इसमें लाना चाहता है इसलिए लाना चाहता है कि वो आपकी ह्यूमन मेंटल साइकी को जरा सा सादी एबनॉर्मेलिटीज में नहीं ले जाना चाहता कि जिससे आप अपने लिए स्वयं एक समस्या न बन जाए बड़ा ही मनोविज्ञान का भी ह्यूमन साइकी का इससे अच्छा अनुपम और मार्ग क्या हो सकता है फिर जब आप मानते हैं ये सर्वशक्तिमान है ये अजर अमर अविनाशी है और उन्हीं में आपका निरंतर ध्यान है तो क्या आप झूठ बोल सकते हैं क्या आप पाप करना चाहेंगे जब आपकी अंतिम आस्था इनमें आ गई है तो आप ना झूठ बोलेंगे ना ईर्षा द्वेश में जाना चाहेंगे क्रोध में जाना चाहेंगे तो इस प्रकार मानस की कथाओं से हम बच्चे में चरित्र ही नहीं व्यक्तित्व का भी निर्माण करते हैं हा? आप में से बहुत से लोग कहते हैं स्वामी जी हम अपने स्वभाव को कैसे बदल सकते हैं हमने कहा निश्चित बदल सकते हैं। स्वभाव जो सहज है वो भी यहां पात्रों के रूप में मानस में दिखाया है एक और प्रसंग लेते हैं मानस का आपने बाली का नाम तो सुना है श्री राम कथा में हा? स्वामी जी ने भी कथा सुनाई श्री राम जी की भी भागवत में वो भी आती है एक बाली है और दूसरे का नाम क्या है सुग्रीव यस हाँ ठीक है और दोनों क्या है जुड़वा भाई है लेकिन दोनों के पिता अलग अलग है बाली किसका बेटा है इंद्र का पुत्र है और सुग्रीव सूर्य का बेटा है वो उसके वर से हुआ है और ये बाली बाल हाँ, बाली इंद्र के वरदान से हुआ है और सुग्रीव सूर्य के वरदान से हुआ हाँ अभी तो जय हनुमान सीरियल भी आ रहा है, देख तो रहे हो गए हाँ तो उन्हीं का रूपक लेते हैं साथ में ध्यान से सुनो बाली किसका बेटा है और कथा क्या है कि बाली ने बलात्ग्रीव की पत्नी को अपने पास रख लिया है और वो सुग्रीव को मारते देना चाहता है हैं दोनों भाई लेकिन लड़ गए हैं आपस में वो दोनों आपस में लड़ गए हैं क्यों लड़ गए वो विस्तार से कथा है लेकिन कि हा गुफा आदि का वो दृश्य है हाँ तो हमें इस सत्य को अपने जीवन इस प्रसंग में अपने क्रोध को और मनोभावों को देखना है हरिओमारायण हरि गोविंद हरि तो यहां बाली किसका बेटा है इंद्र का पुत्र है दोनों देखने में एक जैसे और ये दोनों हमारे शरीर में वास करते हैं यदि नहीं करते तो लीला में क्यों आते है? बोलो समझ में आता है ना? तो बाली किसका बेटा है किसका पुत्र है इंद्र का और मैंने अभी बताया था ना लीलाओं में भी कृष्ण की लीलाओं में हाँ, इंद्र किसको कहते हैं मन को तो मन का भाव बाली है दम्भ है मिथ्याभिमान है जिसे आप बहुत बार विनम्रता के रूप में दर्शाना चाहते मुझे हाँ, तो बाली क्या है मिथ्या है दम है और सूर्य शरीर में कौन है आत्मा है वेरी गुड हाँ सत्संग का लगता है कुछ प्रभाव तो है अच्छा है सुंदर है हाँ। तो, सु, हाँ, तो सूर्य किसका बेटा है सुग्रीव सुने सुमाने सुंदर अलौकिक दिव्य और ग्रीव माने गर्दन हु? तो गर्दन की सुंदरता काहे में है ये आत्मा का पुत्र जो सुग्रीव है इसकी सुंदरता काहे में है सोने के हार में ऐठने में या विनम्रता में बोलो तो विनम्रता को वो सुग्रीव के रूप में दर्शाया गया है मानस में आप ही के भाव हैं जो पात्रों के रूप में आप प्रकट और दम्भ जो है क्रोध जो है आवेश जो है वो बाली के रूप में दिखाया है बाली को वरदान है क्या वरदान है कि जब भी कोई उससे उलझने आता है लड़ने आता है तो बाली उसका भी आधा बल तो जब भी आप दंभी को संभालोगे तो वो और ज्यादा क्रोध में क्रोधी को समझाओगे और उछलेगा और ज्यादा कुतर्कों का सहारा लेगा क्यों क्योंकि उसके भीतर बाली है विनम्रता का नाम सुग्रीव है और क्रोध का नाम बाली है ये दोनों यहां रह रहे हैं अब इस बाली से निदान कैसे मिले सुग्रीव को यही तो हमारी भी समस्या है कि हम अपने क्रोध को हटाकर विनम्रता को सिंहासन पर जीवन के कैसे बिठाएं बिठाए क्योंकि जब तक ये नहीं जाएगा हम इनकी भक्ति नहीं कर पाए नारायण की भक्ति में बाली सबसे बड़ा अवरोध है इससे कैसे बचे हम तो बाली को जहां वरदान है वहां बाली को एक श्राप भी लगा हुआ है ना क्या है कि बाली जब भी ऋषिमुख पर्वत पर आएगा क्या होगा बाली भस्म हो जाएगा तो आपके क्रोध को के भस्म होने का एक स्थान भी आपके पास है आप इसे नियंत्रण में ला सकते हो आप इसे नियंत्रण में ला सकते हो कैसे ऋषि कहते हैं ऋषि कहते हैं साधक को तो ऋषि माने साधना ऋषि माने अमूक माने मुख माने अरे मुख नहीं समझते मूक हो ही बा मूक माने मौन तो मौन साधना में चले जाओ वाली भस्म हो जाएगा जवाबी मत क्या कितना सुंदर विवेचन है ये पात्र नहीं है श्री राम के प्रति मेरी सत्य रूप में भक्ति शरणागति कैसे हो एक सत्य भक्ति का एक ईमानदार भक्ति को निष्ठापूर्ण भक्ति को मैं अपने जीवन में कैसे जन्म दू मैं अपने अपने आप को कैसे अमृत करूं मैं करूं तो इसीलिए सारे भावों को यह मृग तृष्णा मारीच है हर ओर से तृप्तियों को बटोरने का भाव सुबह है कि सबका छीन के लिए आऊं हां सबका नोच के लिए आऊं चारों तरफ से बुझाओं में जो भी आए सब समेट लू उसको क्या कहेंगे सुबह हाँ? समझ में आ रहा है तो ये सारे पात्र जो हैं हमारे जीवन के नाना भावों को वैसे ही स्पष्ट कर रहे हैं जैसे श्री कृष्ण की रीला में तो पूतना जाए फिर कौन मरे त्रिणावर्त यहां बाली है वहां त्रिणावर्त तृण माने तीन का और आवर्त माने आपने हाँ? भगवान की कथा में भागवत में सुना हाँ? कि वो आवेश क्रोध अतृप्तियों और इच्छाओं के आवेश लिप्साओं के क्रोध के आवेश जो मेरे हर सच्चाई को तिनके से उड़ा मुझे पागल बना करके क्रोधी बना करके सबके बीच में एक मजाक बना के खड़ा कर देता है वही तो त्रिणावर्त है और जिसके कारण ये ईश्वर रूपी विचार छूट जाता है और मेरे संगी भी मेरे शत्रु बन जाते हैं वही तो त्रिणावर्त है अगासुर अर्घ पाप अज्ञान और अंधकार बकासुर छल कपट दम और ढोंग ये सारे के सारे हम पात्रों को पढ़ के आए हैं तो 11 वर्ष की आयु है हमारे पास हा? अब हम में से तो बहुतों ने 11-11 कितने बिता दिए हैं फिर भी हम कह रहे हैं कि अभी भी 11 वर्ष की आयु है तुम्हारे पास जो आज चलेगा इस राह पर नहीं यमराज जानता है कि गोविंद बसा दिए हैं पास डाला तो कृष्ण के गले में पड़ जाएगा और नारायण तो फिर हाँ बस हाँ देंगे यदि आज इसके रूप को बसा लो इसी क्षण मोक्ष है यदि ये रूप छूट गया तो मोक्ष लौट जाएगा तो सदा सदा के लिए बसाए रखना है अपने जीवन के शकटासुर हाँ प्रलंबासुर सारे असरों की कथा उन्होंने बताई और ऐसे एक एक का शब्दार्थ करके भी हमने आपको दिखाया और जीवन की काली दह में इस दस फन वाले दस इंद्रियों रूपी इस दस फन वाले कालिया नाग को नथकर हमें इसके फन के ऊपर जीवन को मधुर मनोरम नृत्य बनाना है न कि इसकी आसक्तियों में जीवन को काली दह बनाना है अपने ही जीवन को विषाक्त करना है तो इन सारे पात्रों को तो ग्यारह वर्ष के भीतर हाँ 11 वर्ष तक बालक गुरुकुल में आने से पहले समाज में दीक्षित और सुशिक्षित होता था आज बच्चे के पैदा होते ही हम समझाते हैं ये तो तेरे मम्मी पापा हैं, बाकी सब पर और तब हम उसे समझाते थे कि हर एक में गोविंद देखना है इसीलिए आज आप ध्यान नहीं कर पाते क्योंकि जब आप पड़ोसी में आज ईश्वर देख ही नहीं सकते तो मूर्ति को भी ध्यान में कैसे उतार पाओगे हमें तो जीव मात्र में गोविंद का भाव लाना है इसीलिए गुरु शिक्षा में गुरुकुल की शिक्षा में हम सबसे पहले उसे उस आत्मा का सचराचर में दर्शन कराते थे आज आप कहते हो ये तेरा घर है हम तेरे मम्मी पापा है हम तो सगे बाकी सब पराए जब वो बड़ा होता है तो घर तो है छोटा सा जो हमने बनाया उस, तो जब पत्नी आई तो उसने कहा पिताजी घर तो इतना ही सब बनाया था आपने अभी बीबी आ गई है तो मैं अलग हो जाऊं या आप हट जाऊं कहा मेरा स्वामी जी ओला नालायक हो गई आप भूल गए कि नहीं आपने इस भक्ति के मर्म को नहीं जाना था नालायक बच्चे नहीं है आप थे यदि आपने उसको अपना पराया की जगह सब में एक नारायण भाव सिखाया होता तो अतीत में आप ही तो थे कि सौ सौ लोग दो, दो सौ लोग होते थे एक परिवार होता था बढ़ते थे आप क्यों क्योंकि ये भक्ति थी तब आप भक्त थे आज आप आसक्त हैं उस आसक्ति को ही हमें आज भक्ति में ढालना है यही हमारा संकल्प है यही हमारी राह है और यही कृष्ण की कथा का नारायण की कथा का अमृत है इसी में हमको अपने आप को पूरी ईमानदारी से इस भागवत को अपना हृदय देना है अपने आप को समर्पित करना है और इसी को जीवन बना करके जीना है आज गांव के लोग भी समझ जाते हैं गुरुकुल के छात्रों की भांति जब हम गांव में जाते हैं देखते हैं गायों को बहुत मैला रखते हैं हाँ जीवों के साथ जो उनके पशु हैं ठीक नहीं रखते हैं उनको लंबा प्रवचन नहीं देते थोड़े से हाँ। दूध नहीं देती है तब कैसा चारा देते है? सूखा। मैंने हरी होती है, देती है तब तो अच्छा खिलाते है ना बाबा मैंने कहा यही तो तुम्हारे लड़के संस्कार में ले रहे हैं अभी कि मेरा बाप हरे के साथ हरा और सूखे के साथ सूखा व्यवहार करता है तो कल जब तुम बूढ़े हो गए सूखाए जाओगे लाठी लेकर तोड़ेगा तो क्या गलत करेगा क्योंकि ये संस्कार तो तू ही दे रहा है तो सोचता है उन्हें हां बाबा आप ठीक कह रहे हैं तो कहा कि फिर इसके साथ हरे हरा ही हरा व्यवहार करना क्योंकि आज जो तू इसके साथ कर रहा है वही कल तेरे साथ होने वाला है हम भूल जाते हैं हम सोचते हैं कि सुबह शाम की पीटी परेड में काम हो गया बाकी सारा जीवन आसक्त जगत में मैं और मेरा में हम जिएंगे, अरे नहीं आप विनाश कर रहे हैं अपने आप को आप तो नारायण का मजाक उड़ा रहे हैं भक्ति करके आपको लाइफ टोटलिटी में संपूर्णता में इनको अर्पित करनी होगी, और तभी ये कंस मरेगा और जिस दिन यह मन कंस मरा उसी दिन आपको गुरु की कृपा मिलेगी इससे पहले वो जो मंत्र आपने भोगवा रखे हैं वो उनके फुकने बनाए रहिए कुछ होने वाला नहीं क्योंकि उन मंत्रों ने आज भी आपके स्वभाव को ईश्वर में नहीं बनाया है आपको एक अच्छी साधना नहीं दी है आपको जीवन का अमृत नहीं दिया है याद रखिए इस बात को आज भी आपको सब में ईश्वर देखने का भाव भी नहीं दिया है तो फिर वो मोक्ष का ख्वाब कहां से सजाए बैठे इसीलिए भागवत कहती है कि जो आप सब सबकी ऑटोबायोग्राफी है जो मनुष्य मात्र के जीवन की जो आत्मकथा है आपके जीवन की वही श्रीमद् भागवत है इसके नायक दिखने में नारायण हैं, लेकिन इस सबके नायक आप सब हैं क्यों आप सबके हित में आप ही को नायक मानकर आप ही के विभिन्न भावों को नाना असुरों के रूप में प्रकट करके इस सुंदर मनोरम काव्य को स्वयं महाविष्णु ने प्रकट होकर दिया है भगवान की लीलाओं के समृद्ध को हम अपने जीवन में धारण करें जब बाण लीला हो गई तो उसके बाद संत मनीषी जान गोविंद को खोना नहीं चाहते स्वयं वेद व्यास ने कहा जा रहे हो वासुदेव हम तुम्हें जाने नहीं देंगे गोविंद आप सबकी धड़कन बनोगे हर हृदय की हर आग की रोशनी बनोगे इसीलिए उन्होंने दोबारा महाविष्णु की सारी लीलाओं को श्रीमद् भागवत रूपी उस महाकाव्य में अमृत बना के रखा और इतना ही नहीं कि सनातन धर्म जीव मात्र का धर्म है हां वेद की आदि मान्यता है कि जब परमेश्वर ने धरती बनाई पेड़ पौधे बनाए पशु पक्षी बनाए जीव जंतु बनाए तब उसके मन में विचार उठा कि मैं आत्मा होकर जिस बाग को बना रहा हूं निरंतर मैं क्यों ना एक बुद्धिमान जीव भी बनाऊ मनुष्य को बनाऊ कि जो माली बनकर मेरे साथ बाग को सवारे तो मेरे प्यार का मेरे संतान कहलाने का सौभाग्य पाए तो उसने आप लोगों को मनुष्य को बनाया आज हम उस धर्म से भी विमुख पहले जो कुछ था नारायण का था निमित थे उसके आज ये घर में रहा है सारी जमीन हमने काट ली कुछ गायों के भी घर हैं क्या कुछ जमीन प्लाट उनके नाम पर बाकी जीवों के नाम वो जो बन के आया था माली आज सारे बाग को हथियाए लिए दे रहा है ये धर्म है या अधर्म है तो हम जीव मात्र के प्रति समर्पित होके चाहिए यही सनातन धर्म था इसीलिए चूहे से लेकर शेर तक के मंदिर सनातन धर्म बनाता है भगवान विनायक के मंदिर में गणपति के मंदिर में कौन है चूहा है तो मोर और मुर्गा कार्तिकेय स्वामी के मंदिर में हधर्म हाँ, भी शीतला देवी के मंदिर में है हाँ गाय गोपाल जी के मंदिर में है तो बैल भोले बाबा के मंदिर में है वैसा भी युवराज के साथ है। आइए मत समझना हर चिड़िया की पूजा है हर पेड़ की पूजा है किसी न देवी तैतीस करोड़ देवी देवताओं के साथ कोई न कोई जीव और एक वृक्ष और एक नदी हां और धरती सब कुछ जोड़ा गया है किस पर्यावरण को सचराचर की सेवा ही सच्ची नारायण की साधना है हम इसे भोगने नहीं आए ये तो असुर ने कहा था असुर ने कहा था कि मैं तो प्राणी मात्र की सेवा करने आया हूं वो भाव आज हम अपने बच्चों को नहीं दे पाते मेरा तेरा पढ़ाते हैं आधे असुर हैं कहीं कहीं मानसिक सुर हैं तो क्या है न घर के न घाट के हम अपने मन को इस भागवत रूपी इस महाअमृतमय ग्रंथ में धोएं माजे पवित्र करें और सात दिन के इस सत्संग को हम पूरी ईमानदारी से अपने जीवन में उतारें इसकी जीवन इसको अपने जीवन का महाअमृत बनाए वासुदेव के जाने के बाद भी गोविंद नहीं जाएंगे नारायण सदा रहेंगे इसी के लिए हर जीव का हमने मंदिर बनाया क्योंकि नारायण तो सब में वास करते हैं तो सबके मंदिर बनाएंगे एक जमाना था ये मंदिर तीर्थ स्थान होते थे आपके आज तो लोभ स्थान है ये आपके कुछ भक्त के और कुछ पुजारी के हम सन्यासी कभी मंदिर का चढ़ावा छूते भी नहीं पुजारी भी हाथ नहीं लगाता कि जिस देवता का मंदिर है उसके साथ जो जीव खड़ा है ये चढ़ावा उसके निमित्त है भले गोविंद चले गए गोविंद की सेवा उस जीव को आज भी है क्योंकि वो तो प्राणी मात्र की रक्षा करता था वो तो जीव मात्र पर अर्पित था तो उसके नाम की सेवा करेंगे जितना कृष्ण के मंदिर में चढ़ावा आएगा गौं के लिए होगा जो भोले बाबा के मंदिर में आएगा बैलों को मिलेगा पुजारी जो मंदिर बनवाता था जो सेठ मंदिर बनवाता था पुजारी का सारा भाग वो स्वयं व्यय करता था आज हमने इनको भी व्यवसाय केंद्र बना दिया कितना दुर्भाग्य है आज गाय से दूध निकालते हैं हम उसे चौराहे पर भेज देते हैं हमारी भक्ति चौराहों पर भटकती कूड़े खाती है क्या इसी का नाम भक्ति है क्या यही कृष्ण भक्ति है हमारी हमें इसमें भी सोचना है एक युग था जब कोई भी जो मां बूढ़ी हो जाती थी गऊ माता वो किसी को नहीं देता था अगर हम गए भी कि भाई मंदिर में चढ़ावा बहुत आ रहा है और ये गौएं जो हैं आपको दूध नहीं देती हैं तो इनको दे दीजिए मंदिर की सेवा हमें से जो सेवा रखी है मां को अर्पित कर दें तो मालूम है क्या कहता था कहता था कि स्वामी जी मैं गाय कैसे दे दू आपको दूध वाली चाहिए तो ले जाऊ ये नहीं दूंगा क्योंकि आज अगर इस सूखी गाय को मैंने घर से निकाल दिया तो कल ये बच्चे बूढ़ी को धक्का मार के बाहर ना करेंगे क्योंकि जिसने पीढ़ियों को दूध पिलाया जब वो मां भगाई जा सकती है घर से तो कुछ महीने दूध पिलाने वाली इस बूढ़ी को कौन देखेगा और आज जब आप भगाए जाते हैं तो आप कहते हैं स्वामी जी ओल्ड मैन हाउसेज बनाओ मिस्टर ओल्ड मैन जब आप छोटे थे क्या तब आपको भागवत की याद नहीं थी क्यों भूल गए तुम्हें से कि तुम्हारा आचरण ही बन के तमाचा तुम्हारे मुंह पर लौटेगा क्या तब आप भूल गए थे और आज मिस्टर जवान मैं आपसे पूछ रहा हूं कल तमाचे खाने अगली पीढ़ी के नहीं तो सुधर जाओ अभी इसे केवल मनोरंजन मत समझो ये तुम्हारे जीवन का ब्रे आमृत है आज जो तुम कर रहे हो ये रिटर्न आएगा तुमको लौट के आएगा तुमको तो कहता था मैं गाय नहीं दूंगा दूध वाली ले जाओ नई वाली ले जाओ बूढ़ी गाय कैसे दे सकता हूं ये तो हमारे घर की मालिकीन है मां है और हर घर में ये सजा के रखी जाती थी आरती करते थे उसके सीघों तक को मरा के रखते थे और क्योंकि मां वृद्ध हो गई है तो उसका विशेष बिस्तर रखते थे सारा ध्यान रखते थे मां की आयु के अनुरूप आज क्या व्यवहार है तुम्हारा वो उजड़ जाता था जब गांव छोड़ के जा रहा होता था कि तबाह हो गया वो उसके पास जीने का कोई सहारा नहीं है उसे विस्थापित होना पड़ेगा तभी वो मंदिर में हमारे पास गायल आता था फूट फूट कर होता था कि मां किसके सहारे छोड़ के जाऊंगा आपको मां कितना हत भाग हूं कि तो जो आज आपकी सेवाओं से विरत होकर जा रहा हूं तो पुजारी उसे सांत्वना देते थे कि हम इसकी आरती करेंगे पूजा करेंगे तो निर्भय भगवान जहां तू जा रहा तुझे सफलता थे पुजारी भी इतने पवित्र होते थे कि चढ़ावे को हाथ नहीं लगाते थे और समाज भी जानता था कि पुजारी का उसको अलग से देना है क्योंकि मंदिर का चढ़ावा नहीं लेगा आज वो सारी व्यवस्थाएं हैं बस क्या बन के रह कि हम में हर व्यक्ति एक लुटेरा बन के सबको लूटना चाहता है हम चाहते हैं कि फलाना फलाना काम हो जाए लेकिन सोचते हैं सस्ते में हो जाए तो कितना बढ़िया है सस्ती तो जिंदगी तुम्हारी हो गई सस्ते हो गए भविष्य तुम्हारी इस कथा को अपने जीवन बनाओ अपने जीवन में उतारो अपने स्वभाव को बदलो अपने आप को समर्पण की राह दो तो तुम्हें वासुदेव मिल जाएंगे तुम्हें जीवन का सत्य मिल जाएगा तुम्हें कृष्ण मिल जाएंगे आज तुम में हर व्यक्ति सब कुछ पाना चाहता है भले वो डिजर्व करता हो या नहीं तुम जाते हो चंदमाला फेरो भगवान की दया और कृपा हो जाए ऐसा संभव नहीं है एक छोटी सी कथा सुनाता था एक वन में एक जामुन का पेड़ था एक वन में एक जामुन का पेड़ था उसमें बड़े सुंदर रसीले जामुन के फल लगते थे और उन फलों की विशेषता थी कि बड़े ही मीठे होते थे चिड़िया खाती थी उन्हें लेकिन एक बार एक बड़ा ही खूबसूरत काला घरेरा जामुन का फल लगा और पेड़ उसी फल पर आसक्त हो गया पत्तियों में छिपा के रखता उस जामुन के फल को झूला हाँ, झुलाता और चाहता कि इसके पास बना रहे जैसे तुम भी चाहते हो तुम्हारे भी फल तुम्हारे पास बने रहे लेकिन समय की बात एक बार तेज आंधी आई फल टूटा और जमीन पर गिरा दूर जाके पड़ा पेड़ भी बहुत दुखी हुआ और फल को भी बड़ा दुख हुआ गोदा खा गए कीड़े सूखी गुठली जामुन की पड़ी दूर जामुन से पेड़ के धरा पर तो एक रेस एक रोज उस गुठली ने जामुन की गुठली ने आर्त होकर पेड़ से कहा कि क्यों रे पेड़ क्या तू मुझे भूल गया तो पेड़ ने कहा नहीं मैं तुझे भूला नहीं मैं तुझे आज भी वही प्यार और स्नेह देता हूं लेकिन क्या करूं ये प्रकृति का नियम है जो आज मिले हैं उन्हें बिछुड़ना है जो तुमने बटोरा है वो भी तो तुम्हारा छूटना है तो छूटना मुझको भी है छूटना तुमको भी है ये बटोरी हुई ये संपत्ति ये खाली एक विष का घर है और कुछ नहीं है हाँ हम सब जानते हैं तो पेड़ ने कहा ये तो नियति की बात है हमें अलग होना था कहा लेकिन क्या तुम भूल गए कि तुम मुझे बहुत प्यार करते थे कहा वो तो आज भी करता तो क्या क्या तुम मेरा थोड़ा मेरे पे दया नहीं कर सकते बोले क्या कहा कि देखो तुम्हारे पास ढेर सारी हैं, है पेड़ पर ना पत्तियां भी हजारों लाखों हैं मुझे भी कुछ टहनिया और पत्तियां दे दो जिससे मैं भी इनको ले लाऊं मेरा भी मन करता है हवा में ऐसी हिलोरे ले तो पेड़ ने कहा भोली गुठली इस ज्ञान का परित्याग कर आज यदि मैं तुझे टेनियां और पत्तियां दे भी दूंगा तो पत्तियां सूख जाएंगी झड़ जाएंगी और टेनिया भी खत्म हो जाएंगी यह लहला पाएंगी ये, ये मृत हो जाएंगी तो गुठली ने आर्त होकर कहा मैं क्या करूं मेरा भी तो मन करता है ना कि मेरे पास भी ढेरों पत्तियां हो सैकड़ो हजारों पत्तियां हो सैकड़ों टहनिया हो मैं भी ऐसे गगन में उनको ले लहलाऊ मैं क्या करूं मेरा भी तो मन करता है ना तो कहा फिर यदि ऐसा चाहती है तो सुन एक काम कर बोले क्या बोले अपनी हस्ती को मिट्टी में मिला दे अपनी हस्ती को मिट्टी में मिला दे त्याग दे अपने रूप को और त्याग दिया उस गुठली ने जब रूप अपना मिल गई वो मिट्टी में, में कोपड़े फूटी धीरे धीरे तना हुआ और फिर उसके पास पत्तियां भी थीं, टहनियां भी थीं और वो एक हरा भरा पेड़ था इस भागवत की मट्टी में अपने हर असत्य ज्ञान और दम्भ को आज जलाने आओ अपने हर अतृप्ति और इच्छा को छोड़ो और मैं उछावर बनकर के ऋग्वेद की पहली ही ऋचा को जीवन में धारण करो पहली ऋचा में नारायण कहते हैं कि अगलिन ईले उड़ो जम ऋतविजम हो उतारम रत्न धातम के अग्निम अग्नियों का अधिपति प्रलय के देवता महाशिव पुरोहितम संपूर्ण सचराचर को तत्व रूप ज्ञान रूप प्रकट करने वाले ब्रह्मा और ऋतविजम उन्हें बिंदुओं को सृजन के द्वारा पुनः जीवंत खिलौनों में तुम्हारे शरीरों में लौटाने वाले वो विष्णु वे कौन है यज्ञ देवम तुम्हारे शरीर रूपी यज्ञशाला के आत्मा होकर त्रिदेव है वो तारम, रत्न जो तुम पर नौशावर कर रहे हैं जीवन की स्वर्णिंग उपलब्धियां आज उस आत्मा का उस कृष्ण का अनुसरण करो बोलो क्या ईश्वर ने हर सांस धड़कन की कोई कीमत मांगी है तुमसे बोलो बोलो कुछ पैसे देती हो उसको वो जो तुम्हारी झूठे को रत्न में बदल रहा है कोई इच्छा कर रहा है तो जब स्वयं परमेश्वर न्यौछावर बन के श्री कृष्ण तुम पर तुम्हें सांस दे रहे दर्दन दे रहे जीवन के क्षण दे रहे आओ आज संकल्प लो इस भागवत में हमारा जीवन भी हमारे जीवन का हर क्षण नारायण तुम्हारे सचराचर पर न्यौछावर होगा न्यौछावर सबकार जानते हो कि वो सेवा जिसे तुम भी ना देखो मिली किसको दम बह करेंगे न्यौछावर के पैसे के पीछे को फेंकते हैं लोग जब बोली उठती है देखा है नहीं देखा क्यों पीछे को फेंकते हैं इसलिए कि मैं भी ना देखूं उठाया किसने जीवन के हर क्षण को न्यौछावर बनाओ वो गोविंद मिल जाएंगे भक्ति माता की दया मिल जाएगी कृपा मिल जाएगी और जब तक असुर की लूटने और समेटने की ही संकुचित मनोवृत्तियों के साथ जियोगे ये भागवत का अमृत न पी पाओगे तो आए आज से संकल्प लें कि गोविंद हमने उछावर है आप पर और वो हर क्षण जो आप उछावर करते हैं हम पर वो ने उछावर है आप ही के भाव से कृष्ण के भाव से सचराचर पर आए सीधे बैठ जाएं पलकों को झुका दें आज गोविंद को हम जन्म देंगे और 11 बरस उसको शिशु की तरफ पालेंगे कि ना ईर्षा होगी ना देश होगा सारे असुरो को मारते हैं गोविंद ने मार कर ये नहीं दिखाया कि ये मर गए दिखाया है कि तुम भी ऐसे ही मारो आए आज सारे असुरत्व को आए आज सारे असत्व अज्ञान को मिटाएं आए अभ्यास करें एक एक दिन वाला जो हमने दिया है आपको हाँ याद है ना कि हर दिन सुबह उठते ही ध्यान करेंगे क्या कहेंगे कि गोपाल आज का सारा दिन प्रभु हम कर, आपके मनोहरि छवि में बसकर आपके निमित्त होकर सारे कर्तव्य